बत्तक राष्ट्रपति पद के लिए ग्रीन क्रोनिन चित्र लेविन हिंदी विदुषक फार्म चलाना बड़ा मुश्किल काम था हर दिन शाम तक फार्मर ब्राउन के कपड़े एडी से चोटी तक सूखी घास घोड़ के बालों बीजों बीजों अंकुरों पंखों गंदगी मिट्टी धूल और कॉफी के धब्बों से गंदे हो जाते थे उसके शरीर से बदबू आती फार्म पर जानवरों को भी काम करना पड़ता था शुअर पलंग के नीचे सफाई गाय बगीचे की खरपत गाय बगीचे की खरपत भेड़े खलिंग की सफाई बत्तखे कचरा फेंकना घास काटना कॉफी पीसना दिन के अंत में शुअरों के शरीर भी रेशों बालों से भरे होते थे गायों की पीठ खरपतवार से लदी होती थी और भेड़ों की खाल धूल से सनी होती थी और बत्तख के पंखों पर घास के तिनके और कॉफी के बीज चिपके होते थे बत्तक को यह बेकार के काम बिल्कुल नापसंद थे उसे अपने पंखों से घास के तिनके और कॉफी के बीज साफ करने से नफरत थी फार्मर ब्राउन इस फार्म का मैनेजर आखिर क्यों है बत्तक ने सोचा हमें अपने फार्म पर इलेक्शन की सख्त जरूरत है फिर बत्तख ने एक पोस्टर बनाया और उसे खलिहान में लटका दिया फार्मर ब्राउन को जाना होगा कल फार्म पर इलेक्शन होगा अगले दिन सुबह फार्मर ब्राउन को अपने दरवाजे के सामने एक पोस्टर टंगा मिला दयालु और बेहतर फार्म के लिए बत्तख को वोट दो। फार्मर ब्राउन बहुत नाराज हुआ। जब वो में दौड़ दोनों दो वैध पहचान पत्र दिखाए तीन कम से कम इतने ऊंचे हों जब चूहे संगठित हुए और उन्होंने ऊंचाई के मापदंड पर विरोध जताया फिर बत्तक ने उसे चुनाव चुनाव चुनाव वाले दिन हर जानवर ने ने एक फॉर्म भरा और और उसे चुनाव पेटी में डाला। उसके बाद वोटों की और की गिनती हुई नतीजे दीवार पर चिपकाए गए। 6 वोट वोट। 20 दोबारा वोट गिनने की मांग की एक वोट शुअर के पीछे चिपका हुआ मिला इसलिए नए नतीजे इस प्रकार थे फार्मर ब्राउन 6 वोट बत्तक इक्कीस मतदाताओं ने अपनी मंशा स्पष्ट की थी बत्तख अब आधिकारिक तौर पर फार्म की इंचार्ज थी फार्म का कामकाज कोई आसान काम नहीं था सुबह से शाम तक बत्तख काम करते करते सिर से एड़ी तक सूखी घास घोड़ों के बालों बीजों अंकुरों पंखों गंदगी मिट्टी धूल और कॉफी के धब्बों से गंदी हो जाती थी फार्म चलाना कोई मजेदार काम नहीं है बत्तख ने सोचा मुझे वोट दो मैं बत्तख हूँ कोई राजनीतिज्ञ नहीं उसी रात बत्तक और उसके समर्थकों ने गवर्नर के लिए बत्तक का चुनाव प्रचार करना शुरू किया बत्तक फार्म का सारा कामकाज फार्मर शहरों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की बत्तख ने चुनावी मोर्चों में भाग लिया बत्तख ने शहरों में मीटिंग्स की बत्तक ने तमाम भाषण दिए जो केवल अन्य बत्तकों के ही समझ में आए बत्तख जीती इलेक्शन वाले दिन पूरे राज्य के मदद दाताओं ने चुनाव चुनाव पर निशान लगाया और और पेटी में में डाला। मतों की गिनती नतीजे स्थानीय अखबार छपे। मिस गवर्नर 99 वोट बत्तक 3 लाख वोट गवर्नर ने दोबारा गिनती की मांग की दोबारा गिनती के दौरान दो वोट एक थाली के नीचे चिपके पाए गए फिर नतीजे नए नतीजे की घोषणा हुई गवर्नर दो लाख निन्यानवे निन्यान तीन लाख दो वोट मतदाताओं ने अपनी साफ जाहिर की थी। बत्तक पर चुनाव जीती घोषित की गई राज्य को चलाना बहुत मुश्किल काम था सुबह से शाम तक बत्तक एड़ी से चोटी तक तेल के धब्बों चिपकने वाले टेप उंगलियों के निशान मक्खन और कॉफी के धब्बों से सन जाती थी अक्सर उसके सर में तेज दर्द भी होता राज्य को चलाना कोई बहुत मजे का काम नहीं है बत्तक ने सोचा उस रात बत्तक और उसका स्टाफ राष्ट्रपति पद की तैयारी करने लगे परिवर्तन के लिए बत्तक। मुझे बत्तक पसंद है बत्तक ने दोबारा हमें इज्जत दिलाई बत्तक ने सारा कामकाज अपने स्टाफ के मथे छोड़ा और फिर वो चुनाई चुनावी अभियान के लिए निकल पड़ी वह स्थानीय लोगों से मिलती उनके साथ खाना खाती और उनके बच्चों को चूमती वो चुनावी मोर्चों में भाग लेती देती पर उसे केवल अन्य के के ही समझ पाती। उसने देर रात टेलीविजन शो में भी बजाया चुनाव वाले दिन पूरे देश के मतदाताओं ने चुनाव पेटियों में अपने वोट डाले वोटों की गिनती हुई और नतीजे की सीएनएन पर घोषणा हुई अमेरिका का निर्णय मिस्टर प्रेसिडेंट पचास लाख पाँच करोड़ पाँच एक पाँच करोड़ पाँच एक बत्तक पाँच करोड़ मिस्टर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ने दोबारा गिनती की मांग की दस चुनाव पत्र उपराष्ट्रपति की पीठ से चिपके पाए गए नए नतीजे इस प्रकार थे अमेरिका का निर्णय प्रेसिडेंट पांच करोड़ पांच लाख छियालीस हजार करोड़ पांच लाख छियालीस हजार एक सौ अस्सी मतदाताओं ने साफ अपनी मंसा जाहिर की थी बत्तक अब आधिकारिक तौर से प्रेसिडेंट बन गई थी एक देश को चलाना बहुत कठिन काम था हर दिन काम के बाद बत्तक ऊपर से नीचे तक पाउडर कागज के टुकड़ों स्टेपल्स सुरक्षा बिल्लों सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और कॉफी के डब्बों से लतपथ हो जाती थी उसे सिर में जबरदस्त दर्द भी होता था देश चलाने में कोई मजा नहीं बत्तक ने फिर बत्तख ने अखबारों में इस इस, तहर, इस पर नजर डाली बत्तख की जरूरत किसी अनुभव की जरूरत नहीं वो घास काट सके और कॉफी पीस सके बत्तख ने उपराष्ट्रपति को सारा कार्यबार सौंपा और उसने दोबारा फार्म की ओर रुख किया हर दिन शाम तक फार्मर ब्राउन के कपड़े सिर से एड़ी तक सूखी घास घोड़ों के बालों बीजों अंकुरों पंखों गंदगी मिट्टी धूल और कॉफी के धब्बों से गंदे हो जाते थे और बत्तख वो अपनी आत्मकथा पर काम कर रही है